हो हो नमस्कार आप सुन रहे पुनी आवाज वन नॉट सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शाम के मस्ती इस कार्यक्रम में जी हाँ जैसे आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम में कुछ अलग अलग यहाँ के लोकल सिंगर्स को प्रमोट करते हैं और उनको बुलाते हैं उनके गाने सुनते हैं और उनके बातें सुनते हैं तो आइए आज के शाम की मस्ती में आप सभी का स्वागत है और बहुत ही यादों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं हमारे जीवन में कहते हैं कि कभी कभी जो है यादें दो हैं बहुत सताती भी हैं तो कभी कभी जो है यादें एक एक पल जो है आकर यादों का जो हमारे दिल को एक क्या कहते हैं उसकी टचिंग करती हैं और कभी कभी किसी अपनों की और किसी पराई की भी याद दिला देती है तो आइए अब यादों का सिलसिला जब चलेगा और यादों में जैसे कि गीत भी हमें कुछ कुछ याद दिला देते हैं और अभी हमारे साथ आज के इस शो को सजाने के लिए शाम की मस्ती में बहुत सारे सिंगर्स हैं लेकिन अभी पहला नंबर जो है हमारे विक्रांत जी का हमारे साथ जुड़ा हो गया है विक्रांत जी सबसे पहले पहुंच गए स्टूडियो में <laughs> तो चलिए शुरुआत करते हैं उनसे और पीछे हमारे कुछ और सिंगर्स भी ऑन द वे हैं तब तक वो आए हम अपना जो ये कार्यक्रम है शाम की मस्ती शुरू कर देते हैं तो विक्रांत जी कैसे हैं आप बढ़िया एकदम बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है आज <laughs> अच्छा क्या बात है क्या बात है तो चलिए पुनेरी आवाज में आपका स्वागत है और शाम की मस्ती इस प्रोग्राम में आपको हमारे सभी लिस्नर सुन रहे हैं तो बताइए कि आप अपने बारे में कुछ क्या करते हैं और किस तरह से इस सिंगिंग फील्ड में आप आए हाँ एक्चुअली गाने का शौक तो मुझे बहुत पहले से है शुरू से ही गा रहा हूँ बट एज ए नो प्रोफेशन की तरह कभी नहीं लिया इसको हुँ हुँ। तो आईटी में आई है वर्कड इन आईटी फॉर अराउंड फोर्टीन इयर्स तो बहुत ज़्यादा बोर हो गया आई -टी, टी फील्ड से <laughs> <laughs> तो और मेरा काफी सिंगिंग की तरफ काफी झुकाव हो गया और अल, अल्लाह ताला ने खूब अच्छी, अच्छी है तो आई थिंक फर्स्ट आगाज आप ही के स्टूडियो से होने जा रहा है बहुत तो बहुत धन्यवाद अपॉर्चुनिटी देने के लिए और होपफुल आगे भी काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके थ्रू जी जी सो हमारी और डेढ़ सारी शुभकामनाएं है मंगल कामनाएं हैं और हम चाहते है की आप आगे बढ़े और देश का और खुद का नाम रोशन करें चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ कुछ चंद लाइनें आपके नाम नज़र कर दूं, फिर हम सुनेंगे विक्रांत की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो वो सुनाने वाले हैं मस्ती बरा गाना है क्योंकि शाम की मस्ती में मस्ती बरा गाना होना ही चाहिए दिल जल रहा है उसकी यादों के साथ आँखें नम हैं उसके खयालों के साथ सांसें हैं कि चले जा रही हैं ठहरना धड़कन वेडियोरी तो <laughs> तो पर आवाज पर शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है विक्रांत जी स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूंगा तो पहला गाना शाम की मस्ती में कौन सा सुना रहे हैं आप आ, तो ये बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग है तो ये चांद से रोशन चेहरा कश्मीर अच्छा? की कश्मीर की कली, कली। चलिए आप पुणे में रहते हुए हमें कश्मीर ले जाएंगे तो हमारे श्रोता भी बहुत खुश हो जाएंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं जी स्वागत है इन तालियों के साथ ये चांद से रोशन चेहरा दिल्फो का रंग सुनहरा ये झील नीली आखें कोई राज़ इन में गहरा, करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये रोशन चेहरा का रंग सुनहरा ये झील नीली आखें कोई राज़ इन में गहरा तारीफ करु क्या उसकी जिसने यामत भी है लोगों से सुना करते थे देख के मैंने माना वो ठीक कहा करते थे वो ठीक कहा करते थे है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू सौ बार संभाला दिल को होकर बेकाबू तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद रोशन चेहरा दिल का रंग सुनहरा ये झील सुनीली आके कोई राज़ तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया रंग की लाली है रंग तेरे गालों का हर शाम की चादर का मौज़ तेरी अंगड़ाई जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई तारीफ कर रोशन चेहरा दिल्फों का रंग सुनहरा ये झील सुनीली आंखें कोई राज इन में गहरा तारीफ करू क्या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 अंदाज तेरा मस्ताना तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज में गहरा तारीफ करूं क्या बात है। क्या बात बात है है विक्रांत जी बहुत ही अच्छा जो है परफॉरमेंस आपने शुरू की है शाम की मस्ती में बहुत ही अच्छे एनर्जी के साथ आपने गाना सुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ दूसरे सिंगर आ चुके हैं अजय व्यास जी कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके से बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे सभी श्रोताओं से आप अभी मुखातब होंगे और अपने गाने के साथ तो कौन सा गीत आप सुना रहे हैं आ, मैं सत्यमेव जयते में स्वानंद किरकरे जी ने एक गाना गाया था जी जी जी बोरी चिरैया हाँ हाँ हाँ उसे गाने की कोशिश करूँगा क्या बात है क्या बात है तो चलिए हमारे सभी श्रोताओं को भी ये गाना सुनकर जो है अच्छा लगेगा और जैसे कहते हैं कि ये एक बहुत ही प्यारा सा जो है फीमेल पर टारगेट किया गया था खास करके बाल विवाह या फिर फीमेल पर जो अत्याचार होते हैं उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग जाए और लोग जो हैं इंसानियत की तरह इंसान की तरह सब के साथ चाहे वो लड़की हो लड़का हो सब के साथ प्यार से व्यवहार करें जितना लड़के से प्यार करते हैं उतने ही लड़कियों के साथ भी वैसे ही व्यवहार करें ये एक समानता इक्वलिटी पर बातें हुई थी तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने सोशल इवेंट को याद कराया मुझे और ख़ुशी हो रहा है हमारे सभी लिसनर्स भी खुश हो रहे होंगे तो अजय व्यास आपका स्वागत है शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में आप सुना है रेडियो पुनेर आवाज वन नॉट सेवन पॉइंट एट एफ एम पर खुश रहो खुशिया बांटो ओ री चिड़ैया निड़िया अंगना में फिर आ जा रे चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे अंधियारा है घना और लहू से सना किरनों के तिन के अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे हमने तुझ पे हजारों सितम है किए हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी ये जमी तेरे बिन सुनी रह जाएगी किसके दम पे सजेगा अंगना नाम मेरा होरी री मेरी चिड़ैया अंग नाम फिर आ जा रे तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ू तेरी चूनर तनक सत रंगी बुनूं तेरे काजल में मैं काली रहना भरूं तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूँ तेरे नैनो सजा दूं नया सपना ओरी री नन्ही स चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे अंधियारा है घना और लहू से सना के, के अम्बर सचुन के अंगना में फिर आ जा रे अंगना में फिर आ जा रे अंगना में फिर आ अजय बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और चलिए ये चंद तालियां आपके लिए खास इस परफॉर्मेंस के लिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं शाम की मस्ती इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज वन एफएम पर जी हां खुश रहो खुशिया बांटो तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से एक नए आर्टिस्ट को आपके साथ जोड़ना चाहूंगा जी हाँ जिनका नाम है प्रतीक्षा मोरे प्रतीक्षा जी हमारे बीच में आएगी प्रतीक्षा कैसे हैं आप <laughs> अब तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे सभी लिसनर जो हैं हमें सुन रहे हैं और उनके प्यारे प्यारे जो मैसेजेस आते हैं 721919005 पे तो हमें बहुत खुशी होती है कल भी हमने जो कॉन्सर्ट किया था उसमें शाम की मस्ती में बहुत सारा प्यार लोगों का मिला है और बहुत सारे हमारे जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पुणे के लोकल आर्टिस्ट वो लोग परफॉर्म किया था जैसे आप आज परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने बारे में बताइए नहीं जाप करती हूँ छः महीने से सिंगिंग सीख बेसिकली आई एम फ्रॉम नासिक सो so पुणे में जॉब के लिए आई थी तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और इस प्रोग्राम में जुड़कर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया आप बेसिकली नासिक से हैं और यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ गाने का शौक कब से है गाने का शौक मुझे बचपन से ही रहा है क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा घर में गाना गुनगुनाती रही है तो उसे देख उसे सुनकर हमेशा गाने की इच्छा होती रही है और आज <laughs> यहां के मुझे अच्छा लग रहा है कि शाम की मत कार्यक्रम में अच्छा लग रहा है आपको हां, जो गुनगुनाती <laughs> थी आज सब सुनेंगे क्या बात है क्या बात है चलिए आपकी खुशी बढ़ रही है तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है और कहते हैं यादों की इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे और बचपन की बातें और जो गाने वाली जो बातें आती हैं सामने और उसे एक मंच मिल जाता है माइक मिल जाता है और लोग सुनने वाले मिल जाते हैं तो क्या बात है ना <laughs> तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और प्रतीक्षा कौन सा गाना आप सुनाने वाले हैं मैं हमारी अधूरी कहानी से हंसी सॉन्ग शिया घोषाल जी का सॉन्ग है तो कोशिश करूंगी अच्छा यही गाना क्यों सिलेक्ट किया आपने क्योंकि जब मैंने मतलब यही सोंग गाया था और मेरी रो पड़ी थी ओ, सुनके। तो ऐसा ना हो हमारे लिस्नर्स भी रो पड़ेंगे <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया वो बीते पल जब हम रोए थे वो अक्सर ही यादों में आकर हमें हंसा जाते हैं वो बीते जब हम तेरे साथ हंसे थे वो यादें भी अक्सर हमें आंसुओं में भी दे जाते हैं आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज़ 107.8 एफएम पर जी हाँ बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम शाम की मस्ती में हमारे नए आर्टिस्ट आ रहे हैं और वो अपनी आवाज़ के साथ आपके साथ जुड़ेंगे अगली आवाज़ आप सुनेंगे प्रतीक्षा का गाने के साथ खुश रहो खुशिया बांटो हाँ, हाँ, हा हाँ। मैं जान ये वार दू हर जीत भी हार दूँ कीमत है कोई तुझे बेंतहा प्यार दू मैं जान ये वार दू हर जीत भी हार दूँ कीमत कोई तुझे बेंतहा प्यार दूँ सारी हदे मेरी अब मैंने तोड़ दी देख कर मुझे पता हवारगी बन गए हा हँसी बन गए हानी बन गए तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए प्रतीक साहब बहुत ही प्यारा सा गीत अच्छी तरह से आपने गुनगुनाया आशा शक्कर तो हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है और ये चंद तालियां हमारी ओर से आपके लिए आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ पर शाम की मस्ती और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हमारे बीच में आ रहे हैं और अपने परफॉर्मेंस हम सभी को सुना रहे हैं हम सुन रहे हैं तो आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमें मैसेज करके ज़रूर बताइए सेवन ट्रिपल जीरो फाइव पर आपका जो कमेंट आता है जो प्यार आप लोग देते हैं उससे हमारी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है थैंक यू प्रतीक्षाएँ बुनते रहो जिंदगी के इस सफर में सब गम भुलाते रहो हर पल में खुश रहो तुम खुशियां ही बाटे चलो वो वाह नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं हमारे सभी आर्टिस्ट जो है बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ हमारे बीच में आ रहे हैं एक बार फिर से विक्रांत को सुनेंगे और एक बहुत ही प्यारा सा किशोर किशोरदा का गीत लेकर हमारे बीच में पहुँच रहे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद धन्यवाद सो और कैसे फील कर रहे हैं आप बहुत बढ़िया आप सेकंड गाने के लिए बिल्कुल रेडी किशोर जी का हो जाए हाँ हाँ जरूर हो जाए कौन सा गाना सिलेक्ट किया आपने चेहरा या चांद किला क्या बात है क्या बात है चलिए हमारे श्रोता भी सुनने के लिए बेताब हैं आपकी आवाज़ और पहला परफॉर्मेंस तो आपका धमाकेदार रहा कश्मीर लेके गए थे हमें आप कहाँ ले जाएंगे प्यार की गलियों में अच्छा प्यार की गलियों में तो चलिए आगे बढ़ते हैं विक्रांत जी के साथ प्यार की गलियों में घूम कर आते हैं और आप सभी भी आनंद उठाइए इस प्यार की गली का और आवाज लेकर आ रहे हैं विक्रांत जी किशोर दा का एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा है जो आपके दिल को छू लेगा दिल थाम के बैठिए अगली आवाज़ और ये बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस सुनने के लिए तैयार हो जाइए आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो पर खुश रहो खुश या बाटो, आनंदी रहा आनंद लूटा चेहरा है या चांद किला है सुलप घनेरी शाम है क्या सागर जैसी आख वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या चेहरा है या चांद किला है सुलप घनेरी शाम है क्या जैसी वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या और तू क्या जाने तेरी खात कितना है बेताब ये दिल तू क्या जाने दे कैसे खा दिल दिल कहता है तू है यहां तो जाता लम हाथ जाए वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए तू दीवान दिल को बनाया इस दिल पर इ्जाम है क्या सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या हो आज मैं तुझसे दूर सही और तू से जान सही तेरा साथ नहीं पाओ तो खैर तेरा रुमान सही अकेले हू तेरे सपन देख रहा हूं, और में... सुंदर गीत आपने सुनाया है विक्रांत जी अच्छा लग रहा है आपको <laughs> यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमारे <laughs> श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर वो भी मुस्कुरा रहे हैं उनके चेहरे की भावनाओं को हम समझ पा रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह आप प्रयास करते रहें और अच्छे अच्छे गाने हमारे श्रोताओं को सुनाते रहिए जी बिल्कुल जरूर बिल्कुल और अपने बारे में बताइए परिवार में कौन कौन है हाँ मेरी परिवार में वाइफ है दो बच्चे हैं दोनों डॉटर्स हैं अच्छा अच्छा एक दस साल की है एक पाँच साल की है so i was in it for 14 years worked for 14 years at nity so uh -huh. got got bored uh, in it <laughs> profession so left it and uh, now i'm just moving to professional singing world so mm -hmm. just this is just a beginning So क्या बात है क्या आज़रे आज़रे है चल रहा चलिए बहुत सारी <laughs> दुआएं आपको बहुत सारी खुशियां आपको और आप इस रास्ते में जैसे कि आपने पूरा जॉब आप छोड़ के इस फील्ड में उतर गए हैं तो ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी दुआएं आपको और शुभकामनाएं ताकि आप इस फील्ड में अच्छा कर सकें बहुत यू धन्यवाद जी आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज वन नॉट पर शाम की मस्ती जी हाँ दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं अभी हम अजय व्यास जी को सुनेंगे वो भी एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर हमारे बीच में पहुंच रहे हैं कैसे है जिंदगी हर पल है एक पहेली कभी बन जाती है सहेली साथ में खेलती है रोज नए नए खेल तो इसलिए दोस्तों कभी भी जीवन में कुछ मुश्किलें आती हैं तो समझना एक खेल है और खेल की तरह उस सिचुएशन को देखिए तो जिंदगी से आपको बहुत प्यार हो जाएगा और अजय जी कैसे हैं आप जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हैं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ अब हमारे सभी श्रोताओं को क्या सुनाने वाले हैं आप आ, मैं एक नज़्म सुनाने की कोशिश करूंगा जो हमारे श्री जगजित सिंह जी ने गाई थी अच्छा अच्छा ग़ज़ल एक नज़म है जो गज़ल से थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट होता है क्या बात है तो वो मैं कोशिश करूंगा आ, इसको कैसे डिफाइन करेंगे क्योंकि हमारे श्रोता जो है गीत या गज़ल जानते हैं नज़म को कैसे अपन डिफाइन करेंगे कि वो अलग है जहाँ तक मुझे जानकारी है नज्म में जब कोई कुछ वाक़ होता है या जो कुछ स्टोरी होती है उसको ऐसे सुनाया जाता है हा, हा, हा. और उसमें जैसा गजल गजल में जैसा हमारा मिसरा या काफिया होता है जिसमें तुकबंदी होती है हुँ, हुँ. तो नज्म में वैसा तुकबंदी नहीं होता है और इसको एज़े स्टोरी, एज़े स्टोरी पुरा पुरा उसके बारे में पूरा वर्णन आ जाता जी हाँ, इसी से, मुझे पता है मुझे भी नहीं। कोई बात हमारे श्रोता समझ ही जाएंगे की आप जब गायेंगे तो पता चलेगा उन्हें तो आइए दोस्तों एक बार फिर से हमारे अजय व्यास जी का बहुत बहुत स्वागत है शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में आप सुना है रेडियो पुरी आवाज खुश रहो खुश या बाटो आनंद ही रहा आनंद लुटा बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी लोग बेवजह उदासी का सब पूछेंगे ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो उंगलियाँ उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना वरना चेहरे के तासर से समझ जाएंगे चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे चाहे कुछ भी हो सवाल न करना उनसे मेरे बारे में कोई बात न करना से बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। थैंक यू अजय बहुत ही प्यारा सा नज्म आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी जो खास रेडियो पुनीरी आवाज को सुन रहे हैं उन्हें आज पता चल गया होगा कि गीत क्या है गजल क्या है और नज्म क्या है <laughs> तो चलिए आगे बढ़ते हुए फिर से मैं एक और नए आर्टिस्ट के साथ आपको जोड़ना चाहूँगा आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ पर शाम की मस्त इस कार्यक्रम को आप सुना है बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों का प्यार मिल रहा है मैसेज के जरिए सेवन पर और बहुत ही खुशी हो रहा है मुझे कि आप लोग बड़े ध्यान से रेडियो पुनेरी आवाज़ को सुनते हैं तो आइए फिर से एक बार प्रतीक्षा हमारे बीच में है कैसे हैं आप जी कैसे लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है जिनके लिए गा गाना चाहती हूँ वो लोग सुन रहे हैं मुझे अच्छा जिनको सुनाना चाहते थे वो सुन रहे हैं आपको <laughs> चलिए अच्छा मंच आपको मिल गया है और आपकी खुशी देखकर हमें भी बहुत खुशी होती है यही आप खुश रहें और हमारे श्रोताओं को अच्छे अच्छे गीत सुनाएं आप कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं अब मैं एक ओल्ड मेलेडी सुनाना चाहती हूँ लता मंगेशकर जी का आपकी नजर समझा क्या बात है क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है और हमारे श्रोताओं को जरूर पसंद आएगा तो चलिए सुनते हैं प्रतीक्षा के द्वारा ये गीत आप सुना है रेडियो पुनिरी आवाज वन नॉट सेवन पॉइंट एट एफ पर शाम की मस्ती खुश रहो खुशिया बांटो है आपका ये फैसला जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला कह रही है हर नजर बंदा पर शुक्रिया हंस की अपनी क्या बात है प्रतीक्षा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है आपके इस गाने को सुनकर और काफ़ी अच्छा प्रयास आपने किया और थैंक यू सो मच एक और मेलोडी ओल्ड सुनाने के लिए आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आप कहीं मत जाइएगा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर लौट के आते हैं <laughs> श्याम की मस्ती बहुत ही अच्छा लग रहा है और विक्रांत जी तैयारी कर रहे हैं कुछ ही देर में लौट के आएंगे नए गीत के साथ अब तक आपके लिए छोटा सा म्यूजिक आप सुनाए हैं रेडियो पुनी आवाज खुश रहो खुशिया बांटो आनंद ही रहा आनंद लुटा जिंदगी कैसी है कभी तो हंसा कभी ये बुलाए जिन्होंने सजाए यहां मेले सुख दुख संग संग जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेली वही चुनकर हम शी यू चल जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली लाई कभी तो हंसाए कभी ये रुला जिंदगी कैसी है लाई क्या बात है क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गीत आप किशोर दा का गीत को आप सुन रहे थे पुनेरी आवाज पर शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आ गए हैं विक्रांत जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया आप तो गाने पे गाना सुनाते जा रहे हो क्या बात है अगर आप रात भर चाहेंगे तो मैं रात भर भी रह सकते <laughs> <laughs> हैं तो हमारे सभी श्रोताओं को पूछना पड़ेगा हम ये रात भर अपना ये प्रोग्राम चलाए तो कैसा रहेगा है ना अच्छा ये जो गाने हैं इतना जो मोटिवेशन आपको मिला है अपने आई सेक्टर छोड़ के सिंगिंग फील्ड में आए हैं तो ये मोटिवेशन कहा से मिला आपको मोटिवेशन देखिए दो वजह हैं इसकी mm -hmm. एक तो सिंगिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैशन passion, बहुत पैशनेट और ये लास्ट फोर फाइव इयर्स से बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ अभी तक हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुका है mm -hmm. और दूसरा थोड़ा आईटी फील्ड में था तो वो आई मतलब कुड नॉट रिलेटेड टू माई सेल्फ मतलब मैं सोचा था मैं क्यों काम कर रहा हूँ यहाँ पे मतलब आई समहा डेंट लाइक एट ऑल और बस तो ये दोनों वजह मिलकर इतनी बड़ी हो गई कि सोचा जाए कि प्रोफेशनल सिंगिंग में ही करा जाए आगे काम वॉट यू वॉट यू लाइक टू डू दैन इट विल गिव यू I I I think, the peak results, I think the the the the If you you like like the like. work, then it's nothing like that. <laughs> that fortunate enough, you know, by the God's grace that I will do in the future what like. <laughs> like <to do. laughs> <laughs> चलिए बहुत देरी सेन आपने ले लिया क्योंकि आ, जब भी मेरी बातें होती हैं हमारे युवा साथियों से करियर ऑप्शन की बातें हम लोग करते हैं करियर की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं आज जो लोग मैं जब जिनके इंटरव्यू लेता हूँ एक्सपर्ट से बातें करता हूँ तो वो अपने प्रोफेशन के बारे में बताते तो है लेकिन फिर वो कहते हैं कि मेरा जो हॉबी था या फिर मुझे जो सेटिस्फैक्शन चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है तो यही बात है कि आपने जल्दी से उन चीज़ों को समझ लिया और तो इस फील्ड में आप दिलों जान से उतर गए हैं तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं चलिए आगे बढ़ते हैं कौन सा गाना आप सुनाने वाले तो हैं रफी साहब फिर वापस आ गए अच्छा फिर रफी साहब आगे <laughs> तो बहुत प्यारा सा बहुत प्यारा सा गाना गाना है क्या बात है क्या बात पैरिस क्या बात है बहुत ही सुंदर गीत आप लेकर आ रहे हैं तो चलिए श्रोताओं दिल थाम के बैठिए अगली आवाज आप सुनेंगे विक्रांत जी का आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज शाम की मस्ती में आपका स्वागत है खुश रहो खुशिया बांटो आनंदी रहा आनंद लूटा अजी ऐसा मौका फिर कहा मिलेगा हमारे जैसा दिल का हम मिलेगा और तुमको दिखलाता हूँ पैरिस की एक रंगी शाम देखो देखो देखो देखो देखो अर इवनिंग इन आज ऐसा मौका फिर का मिलेगा हमारे जैसा दिल का मिलेगा आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम देखो देखो देख देख देख देखोन पैरिस ख ये परियों की टोली मीठी मीठी जिनकी बोली क्या क्या दिल पर रंजमाए जलबो की ये आप बिचोली चली देखो ये परियों की टोली मीठी मीठी जिनकी बोली क्या क्या दिल पर रंजमाए जल की ये आख में चली, ऐसा मौका फिर कहा मिलेगा हमारे जैसा दिल का मिलेगा आओ तुम तो दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम देखो देखो देखो देखो देखो, देखो। एन इवनिंग इन पेरिस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 हमारे जैसा दिल का हम मिलेगा आओ तुमको दिखलाता हूं पेरिस की एक रंगी शाम देखो देखो देखो देखो देखो एन इवनिंग पुनेंग पुनेरी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा लग रहा था और लास्ट में जो आपने पुणे पूने और पुनेरी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नाम जो ले लिया आपने हमारे सभी सुनने वाले का दिल जो है आपने जीत लिया है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक जोरदार तालियां हो जाए विक्रांत जी के लिए आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज़ शाम के मस्ती इस कार्यक्रम में एक से बैठ एक आर्टिस्ट अपनी आवाज़ के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में हलचल जरूर हुआ होगा तो चलिए पहले इन्होंने कश्मीर की तरफ हमें जोड़ दिया था और फिर पैरिस की तरफ और फिर पुनेरीरी आवाज़ की तरफ पुणे की तरफ तो चलिए हसरत जयपुरी से आपका लिखा मोहम्मद रफ़ी का गाया एक बहुत ही खूबसूरत गीत एन इवनिंग इन पैरिसलबम से आपने सुना विक्रांत जी के द्वारा आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज़ आइए आगे बढ़ते हैं कहता हैं है कि तो बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते <laughs> तो चलिए खुशी का राज आपको बता दिया है अब आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है और निम्बुलकर सर भी हमारे साथ है वो भी एक गज़ल सुनाएंगे मराठी हिंदी जो भी है उनको जो पसंद आता है तो चलिए वो बता रहे हैं मुझे इशारा करके कि भाई हिंदी गाना मैं गाने वाला हूँ तो सवेरे जो है वो यहाँ पर मुंबई से पुणा आ चुके हैं हमारे साथ काफ़ी बातें हुई उनकी और बहुत ही दिलचस्प इंसान है और उनकी जो हॉबीज़ हैं जैसे गाने का हॉबीज़ हैं और साथ में लिखते भी हैं और फिर क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया है तो उनका एक बहुत ही खूबसूरत गीत वो अभी तैयारी में है तो उनको भी सुनने का मौका मिल रहा है आज के इस शाम की मस्ती में और फिर से एक बार हमारे बीच प्रतीक्षा आ गई है प्रतीक्षा मोरे तो चलिए कौन सा गीत आप सुनाने वाला है ओ, अब मैं आपको मेरी पसंदीदा मेरा एक पसंदीदा गाना सुनाना चाहती हूँ अच्छा इसके पहले जो गाया था वो दूसरे का पसंद था ओके ओके चलिए बहुत ही खुशी हुई आपसे कि आप अपना पसंदीदा गाना हमें सुना रहे हैं शाम की मस्ती में आप सुना है रेडियो पुनी आवाज वन नॉट पर खुश रहो खुश बांटो हाँ आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज वन नॉट सेवन पॉइंट एट एफ पर ये सुन रहे कार्यक्रम जी हाँ शाम की मस्ती और अभी आ चुके हैं हमारे बीच निम्बुलकर सर जी कैसे हैं आप बहुत मस्त <laughs> <laughs> <laughs> और पूना आने का जो है यादगार बना कि नहीं यादगार बना आपकी वजह से यादगार बना <laughs> <laughs> चलिए बहुत ही हमें भी खुशी हुई कि आप हमारे लिए आए और हम आपके लिए हैं बिल्कुल <laughs> एक दूसरे के लिए जी जी जी तो अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए कि आप कौन हैं क्या करते हैं मेरा नाम है दया राम निम्बुलकर जी मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था हाँ अभी कुछ छः महीना पहले मैं रिटायर हुआ अरे वाह क्रिएटिव डायरेक्टर की हैसियत मैं काम करता था जी अभी मैं अपनी हॉबीज पे ध्यान देता हूँ क्या बात है क्या हमारे विक्रांत जी थोड़ा जल्दी हॉबीज पे ध्यान देने लग गयात तो बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। <laughs> में सब चीजें कर रहे हैं ऐसा लग रहा है रिटायर भी हो गए <laughs> <हा, हा>, <laughs> तो चलिए साथियों अब निम्बोलकर सर को सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत मुकेश जी का लेकर आए हैं तो उनको सुनते हैं फिर कोशिश करता हूँ कोशिश नहीं आप कर ही रहे हैं तो चलिए सर के लिए जोरदार तालिया हो जाए आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज वन एफएम पर शाम की मस्ती खुश रहो खुशिया बांटो आनंदी रहा आनंद लुटा गए दिन कहते थे में नजरों हम कहाँ गए वो दिन कहते थे को तुम जाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुम चुनी सुंदर निम्बलकर सर जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना मुकेश जी का और ये गीत कहीं ना कहीं हमें अपने जीने का अंदाज सिखाता है पुरानी यादों में ले जाता है बहुत ही ताजा कर दिया आपने फिर से पुरानी सभी <laughs> यादों को तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और बहुत हम चाहेंगे कि आप बार बार आएंगे अब रिटायर उसके लिए अच्छा तो जाते जाते मैं कहूँगा कि अब हमारा आखिरी गीत ही था और प्रोग्राम भी खत्म हो रहा है तो मैं चाहूँगा एक मैसेज क्योंकि आपका जीवन का एक लंबा सफ़र पचपन साठ साल आप गुजर चुके हैं तो एक अनुभव आपके पास है तो एक छोटा सा मैसेज जरूर हमारे सभी श्रोताओं को बताइए मैसेज गाने के बारे में नहीं अपने जीवन से जुड़ा हुआ जीवन से जुड़ा हुआ मैसेज तो यही है कि बस लगे रहो काम करो और अपने कठिनाइयों को पार करो जो भी आपके सामने पत्थर फेंकते उस पत्थरों की सीड़ी बनाओ, बनाओ और पे चढ़ते जाओ। बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और कहते हैं जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की तो इसलिए कहते हैं जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता है तो अपनों से छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का भी पता नहीं चलता तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में शाम की मस्ती में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में शाम की मस्ती में तब तक आप अपना प्यार बनाए रखिए और अपना प्यार मैसेज के जरिए भेजिए 721919005 पे प्यार भेजिए आपका वो प्यार ही हमें हमारी एनर्जी को बढ़ा के रखता है और खुशी देता है तो चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज जीरो सेवन पॉइंट एट एफ खुश रहो खुशियां बांटो आनंदी रहा आनंद लुटा